श्री प्रसंग, नाथ का प्रथम आगमन और परिचय विश्वनाथ जी का निधन विश्वनाथ के अनेक पुत्र कन्याएं वे सभी सद्गुण संपन्न थे परंतु कन्याओं में दीर्घजीवी बहुत कम हुई तीन चार कन्याओं के बाद नरेंद्र नाथ का जन्म होने से वे माता पिता के बहुत लाडले थे सन 1883 सौ ईस्वी के शीतकाल में जब नरेंद्रनाथ बीए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके पिता का एक दिन अचानक हृदय रोग से निधन हो गया पिता की मृत्यु बीए परीक्षा के बाद हुई थी उनके निधन से पत्नी तथा संतान की अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई नरेंद्रनाथ की मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी की महानता के संबंध में अनेक बातें प्रसिद्ध है वे केवल स्वरूपा और देवभक्तिपरायण ही नहीं थीं बल्कि विशेष बुद्धिमति तथा कार्यकुशल भी थी बृहद गृहस्थी के सारे कार्यों का भार उन्हीं पर था सुना जाता है कि वे सारे कामकाज उत्तम रूप से संपादित करती हुई सिलाई बुनाई आदि शिल्प कार्यों के लिए भी समय निकाल लिया करती थी रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन के अतिरिक्त उनकी शिक्षा बहुत अग्रसर न होने पर भी उन्होंने पति पुत्रों से सुन सुन कर, अनेक विषय सीख लिए थे अतः उनसे बातचीत करने पर वे सुशिक्षित प्रतीत होती थी उनकी मेधा भी बहुत प्रबल थी एक बार सुनकर वे उसकी आवृत्ति कर सकती थी और बहुत पहले के विषयों का भी स्मरण कर बतला सकती थी पति की मृत्यु के अनंतर धनाभाव होने पर भी धैर्य सहिष्णुता तेजस्विता आदि गुण उनमें विशेष रूप से विकसित हो गए थे जो उस समय के हजार रुपये प्रतिमाह खर्च करके गृहस्थी का प्रबंध करती थी उन्हीं को अब तीस रुपए मासिक से अपना तथा पुत्र पुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था परंतु फिर भी उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता की रेखा दिखाई नहीं पड़ी उस थोड़ी सी आय से वे अपने परिवार का सारा प्रबंध करती थी जिसे देखकर लोग यही समझते थे कि उनका व्यय बहुत अधिक है यथार्थ में पति के एकाएक स्वर्गवासी हो जाने से श्रीमती भुवनेश्वरी देवी कैसी विकट स्थिति में पड़ गई थी सोचकर हृदय में क्लेश उत्पन्न होता है परिवार पालन के लिए कोई निश्चित आमदनी नहीं थी फिर भी उनकी सुख पालिता वृद्ध माता और पुत्रों का पालन पोषण तथा शिक्षा का प्रबंध किसी तरह करना ही था श्री विश्वनाथ जी की सहायता से जो कुटुम्बी लोग बहुत कुछ कमा रहे थे इस अवस्था में सहायता करना तो दूर रहा मौका देखकर वे उनकी अधिकृत संपत्ति को भी हड़प लेने की सोच रहे थे अशेष गुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्रनाथ अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे थे बल्कि गृहस्थी के संबंध में विताग होकर निरंतर त्याग के मार्ग में ही अग्रसर हो रहे थे ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी वह सोचकर उनके प्रति हृदय में श्रद्धा और भक्ति ही उत्पन्न होती है श्री रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्रनाथ के घनिष्ठ संबंध की विवेचना करते समय हमें आगे पाठकों के सम्मुख उनके उस समय की पारिवारिक अभाव आदि की बात कहनी होगी अतः यहाँ हम उस विषय को विस्तृत रूप से न कहकर अब दक्षिणेश्वर में उनके द्वितीय बार आगमन का विवरण पाठकों के सम्मुख रखते हैं